मुझे मालूम नहीं था कि दिल्ली में इतने नेट कैफ़े बन गए हैं। इंटरनेट बहुत उपयोगी चीज़ है। समाचार, गाड़ी की टाइमिंग, फिल्मी बातें आदि सब कुछ पता चल जाता है। क्या किसी पुस्तकालय का होमपेज भी होगा? जी हाँ। ゼロー。今日はネットカフェを開くのです。今日は大阪での旅館を見つけた。train and hotel の場合は、インターネットでの旅館を見つけた。そして、ウィキペディアの Hindi p a g मुझे आश्चर्य हुआ कि हिंदी में भी इतनी जानकारी मिलती है इन दो चार सालों में बड़ा विकास हुआ है इंटरनेट से हम कुछ भी जल्दी से पता कर सकते हैं तुम ठीक कहती हो आजकल बहुत से लोग बचपन में ही कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे हैं ये भी सच है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर कंप्यूटर को देख तक न पाते। कानाएं, तुम पुस्तकालय का होम पेज देखना चाहती हो ना? मैं सर्च कर चुका हूँ। यह देखिए। धन्यवाद। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ओफ़ ओफ़, प्रदीप तुम भी जरा कुछ मदद करो। यहाँ किताब या लेखक का नाम डालकर सर्च कीजिए। तब आपको किताब का नंबर पता चल जाएगा। अब मेरा सब काम हो गया है। किताब इशू कराने के अलावा